पकड़ कर बैठा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार अभी आपने जो गाना सुना ना वो गाना दरअसल मेरे को एक रात सोते वक्त ख्याल में आया नहीं यू नहीं कि मैं किसी युद्ध की परिकल्पना कर रहा था या ऐसा कुछ था बस पता नहीं क्यों वो सुधीर का चेहरा कैप्टन की ड्रेस और साहब उस बीच में वो पीछ गाना बजता हुआ पीछे हवा चलती है पता नहीं आप लोगों ने वो हकीकत फिल्म देखी है या नहीं मैंने बहुत बचपन में देखी थी मगर उसके कुछ कुछ इमेजेस मेरे दिमाग में ऐसी जमी हुई हैं कि मैं बता नहीं सकता और उन जमी हुई इमेजेस यानी जो फ्रोज़न इमेज हैं उसमें ये भी एक सीकुंस है जो ये गाना है बस जब उसकी बात सोचने लगा ना तो मुझे ये लगा कि ये उम्मीद जिसकी हम जिसकी वो बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब ये उम्मीद हमारी जिंदगी में हमेशा किसी न किसी तरह से रहती है इन साहब को तो ये उम्मीद थी कि वो आवाज देने मतलब वो आएगी पीछे और आवाज दे के बुला लेगी वापस तो ऐसे ही उम्मीद हम सभी लोग करते हैं कभी किसी के बुला लेने की उम्मीद करते हैं और कभी ये उम्मीद करते हैं कि काश हमको वापस पलट के ना बुलाया जाए अब साहब ये पलट के ना बुलाया जाए वाली उम्मीद समझते कहाँ होती है साहब के कमरे से आप निकल रहे होते हैं और आपको लगता है कि साहब को जो पेपर आप देकर आए हैं वो पेपर देख के साहब आपको वापस न बुला ऐसे वक्त पर या फिर ऐसे वक्त पर जबकि आप दफ्तर से या स्कूल से या किसी मैं तो यह कहूंगा या किसी भी जगह से निकल कर जा रहे हो और तब आपको बुलाया जाए तो ऐसी जगहों पर आप उम्मीद करते हैं कि काश कोई आवाज ना दे बस आप तो यह काश बहुत उम्मीद वाला शब्द है तो इसी पर बात सोचने लगा मैं सोचने लगा कि आखिरकार हम उम्मीद करते ही क्यों हैं ऐसी क्या बात है जिससे कि हमारे हमारे मतलब मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ जिससे कि मुझे उम्मीद होने लगती है देखिए साहब मैंने तो ये सोचा कि हमको उम्मीद सिर्फ तभी होती है जब हमको ये लगता है कि हमने तो कोशिश कर ली और अब इसका जो परिणाम है ना वो एक सफलता वाला होना चाहिए तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं इसको सकारात्मक मतलब एक सकारात्मक सोच पॉजिटिविटी कहीं पर होने आती है दिमाग के अंदर मगर ये पॉजिटिविटी आती कब है ये पॉजिटिविटी मुझे लगता है कम से कम मेरे अंदर तो तब आती है जब मुझे लगता है कि मैंने कोशिश कर ली देखिए कभी कभार तो ये पॉजिटिविटी बिना कोशिश के भी आती है मगर तब वो बेवकूफी है ऐसी उम्मीद बेवकूफी है जैसे आपको बताएं हम साहब हाई स्कूल में पढ़ते थे हमारे ऊपर एक साहब रहा करते थे अब उनके यहाँ पर बिहार से एक उनकी कोई रिश्तेदार आया करती थी अब हम भी युवावस्था में थे और वो महिला भी मतलब अब तो महिला ही कहूंगा उनको वो भी युवावस्था में थी तो साहब हम अक्सर मंदिर में जाकर ये प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान मतलब वो आज पलट के हमें देख ले आपको ख्याल है ना वो शाहरुख खान वाला डायलॉग वो फिल्म में जिसमें वो कहते हैं पलट पलट पलट अब साहब वो दिलवाले में शाहरुख खान पलट पलट कहते थे और हीरोइन पलट जाती थी हमारे यहाँ पर हम हीरोइन से तो कभी ना कह पाए देखिए हीरो अपनी कहानी में तो हम ही हीरो होंगे ना हम हीरोइन से तो कभी ना कह पाए मगर भगवान के जरिए कहा करते थे मंदिर में जाते थे कहते थे हे भगवान उससे कहो पलट के देख ले अब यार ये तो बेवकूफ़ी की उम्मीद थी मगर उम्मीद करते थे और उसके बाद भगवान से नाराज भी होते थे हम कहते सब हम नास्तिक हो गए हम बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं सुनता अब यार भगवान भी अगर इस तरह की बातें सुनने लगता तो भगवान कहलाता क्या आप बताइए तो साहब ये हम देखिये हमें ये लगता है कि हम अपने मामले में तो ये बिल्कुल निश्चित है कि उम्मीद तभी करनी है जबकि आपने कोशिश की हो अच्छा एक बात कभी कभी साब ऐसा भी होता है जब हम उम्मीद कर लेते हैं ना तो हम कुछ करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं यह भी हमारे अनुभव जो है वो उसी डायरेक्शन में है जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे मगर उनमें हम ज्यादा डिलीबरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वालों में बच्चे ज्यादा हैं बच्चे मतलब हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के दोस्त तो हम उनके सामने अपने सारे राज खोलना नहीं चाहते तो साहब इसलिए हम ये बता दें कि देखिए जब हम उम्मीद करते हैं तो हमें एक तरफ तो हमने कोशिश की है दूसरी तरफ आगे कुछ हमको काम करने के लिए मोटिवेशन होता जाता है जैसे आपको बताएं कि अब हम लोग तो साहब बैंक में काम करते थे तो वहाँ पर यह होता था कि अक्सर हम हाँ प्रमोशन हर साल की तरह वार्षिक खेलकूद की तरह आता था और वार्षिक खेल की तरह आता था हम वार्षिक खेल में हिस्सा लेते थे जब मतलब अक्सर हाँ हिस्सा लेते थे ऐसा कहना चाहिए और जब वो हिस्सा लेते थे तो उसके लिए होता था भैया मटेरियल जुटा लो बड़ा अच्छा शब्द है साहब मटेरियल जुटा लो हर आदमी यही बोलता था मटेरियल जुटा लो जैसे कि मतलब ईंट गारा पत्थर जोड़िए मकान खड़ा करिए उस टाइप का मटेरियल जुटा लो तो साहब ये मटीरियल जुटाने का काम करते थे जुटाते थे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते उड़ते भी थे तो क्यों क्योंकि उम्मीद रहती थी अब आपको इसका एक मजेदार बात बताएं, भाई साहब आखिरी दो सालों में यानी कि यह हो गया कि भाई जिनकी नौकरी के दो साल से कम रह जाएंगे उनको प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो मतलब यह हुआ कि उम्मीद खत्म हो गई अब साहब हम देखते थे कि भैया वार्षिक खेल कूद हो रहे वार्षिक खेल कूद होते थे और हमको कुछ मटेरियल नहीं जुटाना पड़ता था कारण कि भैया फेल हो चुके थे और फेल होने के बाद अब प्रमोशन होने का चांस नहीं तो खेलकूद में हिस्सा नहीं तो नतीजा यह कि अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो साहब मोटिवेशन भी नहीं था तो साहब देखिए कितना मतलब वो बड़ा आनंददायक स्थिति हो गई थी अच्छा एक बात आपको और बताए उम्मीद का रिलेशनशिप अपनी सामर्थ्य से यानी कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है इससे भी हमारे लिए बहुत रिलेट करता है मगर कभी कभी क्या होता है साहब कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है आप रियलाइज कर रहे हैं आपको उम्मीद नहीं है यह भी बात पक्की है मगर आपको कुछ मिल जाता है अब वो क्यों मिलता है देखिए हम अपने मसले में तो आपको बता देते हैं आप अपने मसले में आप खुद सोचिएगा साहब क्यों मिलता है हमारे मसले में तो ये हुआ कि हमारे एक जनरल मैनेजर साहब हमसे बेहद नफरत करते थे तो साहब उस नफरत के चलते मगर अब काम तो हम ही करने वाले थे उनके पास शायद दो ही तीन आदमी थे तो उसमें अब क्या करते भाई मजबूरी में काम हमसे भी लेते थे तो एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कुछ रेवड़ी बांटने वाली बात थी वो आपने कहावत सुनी है ना रेवड़ी अपने अपनों अब हमसे तो उनकी मोहब्बत बड़ी निगेटिव टाइप की थी तो उन्होंने ये तय कर रखा था कि हमको तो वो रेवड़ी ना देंगे मगर अब यार पता नहीं लगता है कि उनका गिल्ट उनके उनकी अंतरात्मा को कचोट रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसा करिए अब हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे कुछ कागज लेकर के उन्होंने हमसे देखिए भारतीय स्टेट बैंक में आपको ये बता दें जब आप जनरल मैनेजर वगैरह हो जाते हैं ना तो आप कागज उगज नहीं उठाने लायक रह जाते हैं हम आपको ये बात साफ बता देते हैं क्योंकि जनरल मैनेजर साहब या मतलब आप को साहब जैसे ही होते हैं और आपके पास एक ठो जूनियर अफसर होता है चाहे वो साला आप सीजीएम हो और एक डी डीजीएम होवे तो डीजीएम उठाएगा और आप एजीएम होवे तो एक ठो चीफ मैनेजर होगा वो उठाएगा तो वो क्या होता है कि वो भाई साहब जो जनरल मैनेजर साहब थे वो कागज वो खुद नहीं उठा सकते थे उसके लिए उनको एक आदमी की जरूरत थी वो हमको हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे वो कागज लेके अब चूंकि रेवड़ी तो उन्हें हमको देनी नहीं थी तो वो हमसे बोले कि ऐसा करिए कि आप फलानी मीटिंग में पेरिस चले जाइए हमने कहा साहब पेरिस हम वो मीटिंग में तो जनरल मैनेजर को जाना होता है हम कहे जाएंगे बोले कि अरे ये मीटिंग जो है ये तो आईसीसी की मीटिंग है ना इसमें स्टेट बैंक का रिप्रेजेंटेशन होना है जनरल मैनेजर जाए या असिस्टेंट जनरल मैनेजर जाए क्या फ़र्क पड़ता है हमने कहा साहब हम इसमें जाके क्या करेंगे बोले देखिए हम भी जाके क्या करते हैं हम कुछ बोलते थोड़े हैं हमने कहा अच्छा साहब आप बोलते नहीं है बोले अरे नहीं यार हम लोगों से कहाँ कुछ बोलने की उम्मीद की जाती है बोले हमारे यहां बोलने का काम खाली एक आदमी है जो सबसे ऊपर बैठा है वही बोलता है बाकी हम लोग खाली सुनते हैं हमने साहब तब बोले कि आप चले जाइए तीन दिन की मीटिंग है उसमें आप जाइए सुनिए बातें और बाद में आके एक नोट लगा दीजिएगा हमने कहा साहब ठीक है ये भी सही है हम साहब बाकायदा अपना नोट वोट बनाते ही थे हमने नोट बनाया वो गया और ऑफिशियल चैनल से चलता चलता गया विदेश जाने का हर अप्रूवल जो है वो चेयरमैन साहब के यहाँ से होता है और दो घंटे के बाद वो चेयरमैन साहब के यहाँ से अप्रूव हो आ गया हम साहब बेहद खुश उसके बाद हमारे एक मित्र थे जिन्होंने कि हमारा टूर प्रोग्राम अप्रूव किया और साहब उस टूर प्रोग्राम में अप्रूवल कुछ ऐसा मिला हमको कि हम मतलब चले सोमवार को और उसके बाद लौटे वहां से मंगलवार को यानी कि हमको वहां पर दो दिन फालतू रहने को मिल गया साहब अब हम तो क्या बताएं आपसे हमें अपनी जैसे कहते हैं ना उम्मीद से ज़्यादा वो मिल गया हम अपने उन मित्र के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने कि हमारा ये टूर प्रोग्राम अप्रूव किया था खैर साहब, तो चाहते हैं मगर हमको क्षमता और सामर्थ्य से ज्यादा मिल गया तो कभी कभी उम्मीद नहीं करिए और आपको कुछ मिल जाता है नतीजा क्या हुआ कि हमारे साथ ये हो गया कि इससे हमको सोचने की दिशा बदल गई और हमें यह लगने लगा कि यार बहुत सी ऐसी बातें जहां पर हमको लगता है कि हम नहीं कुछ कर सकते वहां भी अगर हम एक बार कोशिश करें तो शायद उम्मीद बन सकती है और साहब हम आपको सच बताएं हमने ऐसा देखा पाया और किया अब आपको बताएं ऐसा देखा पाया किया कहा पर हुआ देखिए हमें पढ़ने पढ़ाने का शौक है नहीं मतलब हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं मगर हमको थोड़ा बहुत पढ़ाने का शौक है और साहब हम पढ़ाने लगे आपको हम बताएं हमें न मालूम कितने बच्चों से कितने ऐसे लोगों से जिनको कि हमने पढ़ने पढ़ाने में कुछ मदद किया उनसे ये सुनने को मिला कि साहब इससे अच्छा हमें कोई बता नहीं सकता था साहब हम इसके बारे में क्या कहें आपसे ये तो आत्म प्रशंसा की बात है मगर हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इसको बहुत हमारी आत्म प्रशंसा या मत समझिएगा ये मत समझिएगा कि हम अपनी तुरही खुद ही बचा रहे हैं मगर हम आपको बताएं कि हमने एक बार जब कोशिश कर ली कि भाई हमें कुछ सिखाना है किसी को और हम सिखा सकते हैं बस आप, हम सिखाने लगे और वास्तव में यार लोगों को फ़ायदा अगर हुआ तो बहुत खुशी की बात है अच्छा इसके चलते इस उम्मीद करने के चलते हमें एक और भी बात बनी कि जब आप उम्मीद करते हैं ना जब आप सोचते हैं कि यार हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं हम फलानी चीज़ में पॉजिटिविटी ले आए तो एक आपके अंदर सचमुच में कोशिश करने लगते हैं कि आप सबसे रिलेशंस ठीक रखें देखिए यहां पर एक बात आपको बताते हैं कि उम्मीद हमेशा यह होती है कि मुझे कोई आदमी पैट ऑन द बैक देगा तो ये उम्मीद जो है ये, ये कहा किस किसको जरूरत होती है इसकी ऐसे आदमी को जहां मतलब मैं अपने बारे में फिर कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सली सच होगा अच्छा एक सवाल और आता है अगर उम्मीद पूरी हो जाए तब क्या करें साहब देखिए मैंने इसके बारे में यह सोचा है कि अगर उम्मीद पूरी हो जाती है तो पहली बात तो यह कि खुश होना है खुश होने में खुश होने में कोई कोताही नहीं करनी मैं अपनी बात एक मैंने थोड़ी आधी छोड़ दी है मैं वहां पर वापस आऊंगा मगर मैं पहले यह चूंकि मुझे एक बात ख्याल आ गई तो मैंने कहा मैं ये बता दूं कि भैया खुशी का कोई मौका छोड़ना नहीं पहली बात दूसरी बात मैं हमेशा ये तय करता हूँ कि अगर एक उम्मीद पूरी हुई तो उसके आगे की उम्मीद कुछ कर लें क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ये सवाल उठता था कि जब हम लोग बेकार थे ना जिन दिन नौकरी ढूंढ रहे थे उन दिनों ये सोचते थे कि यार अभी तो काम चल जाता है ये सब सोचते हुए कि नौकरी मिल जाए कुछ कर लें फलाने कम्पटिशन में आ जाए फलाना चीज कर लें मगर जब कम्पटिशन में आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा तो हमको ये लगता है कि उसकी तैयारी कर लेना पहले से बहुत बेवकूफी है आप जब सफल हो जाए कंपटीशन में आ जाएं, जब आपको वो चीज जो आप चाहते हैं मिल जाए तो फौरन पहला काम करिए खुशी मनाइए और उसके बाद अपने आगे का लक्ष्य तय करिए हमने आपको बताएं हमने ये काम में गलती किया हमने खुशी तो मना मगर साहब जब हम बैंक की नौकरी में आ गए ना तो हमने लक्ष्य तय करने में गलती किया और हमें लगता है कि हमारी वो गलती जो है उसकी हमने कीमत काफी महंगी चुकाई मगर अब चुका दी तो यार चुका दी अब तो उस बात को भी बहुत साल बीत चुके हैं क्योंकि अगर हम सही तरह से अपने लक्ष्य तय कर लेते तो हम सही डायरेक्शन में ग्रो करने की कोशिश कर सकते थे हम सीखने की कोशिश कर सकते थे मगर हमने किया नहीं तो हम सब समझते हैं कि यह हमारी गलती है और हम अपने दोस्तों को जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं हम उनको ये जो नौजवान है जो हमारी तरह बूढ़े हो चुके हैं वो तो आप खैर क्या ही सुधरेंगे मगर जो नौजवान हैं वो कम से कम इस बात से शिक्षा ले सकते हैं अच्छा एक आपको बात और बताऊँ हमने जो किया वो ये तो नहीं किया हमने जो किया उसमें आपको बताता हूं जब अपनी सफलता मिली ना उसके बाद हमने दूसरों को वही सफलता दिलाने के लिए कोशिश किया कि भाई उनकी हम मदद कर सकते देखिए ये मैं बड़ा बहुत लिमिटेड फील्ड पर बात कर रहा हूं उम्मीद तो बहुत सी चीजों की होती है मैं केवल चूंकि अपने जीवन की बात कर रहा हूं इसलिए यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो दूसरों की मदद करना ये अपने आप में जिस दिन हमको खुशी होती है ना हम सक्सेसफुल हो गए हमें आई एम द बेस्ट या आई एम बेटर वन जब आप पढ़ा लेते हैं या किसी को सिखा लेते हैं तो ये बेटर वन होने की फीलिंग और स्ट्रेंथन हो जाती है बहुत मजबूत होती जाती है अच्छा एक बात और आपसे बताऊं भाई साहब कि ये जो फीलिंग है ना कि जो हम खुश हुए हमको सफलता मिल गई हमारी उम्मीद पूरी हो गई इसके बाद भी ये कभी भूलना नहीं है कि हमने ये उम्मीद की थी हमने ये सपना देखा सवाल यह है कि सपना आपने क्यों देखा था ये एक बड़ा अच्छा मतलब जिसे कहते हैं बड़ा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है क्यों क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है क्योंकि हमको ये इसके बारे में हमारे गुरु ने समझाया हमारे पिताजी हमको हमेशा कहते थे बेटा तुम कोशिश करो कोशिश करो आईएएस बन जाओ और आईएएस बन जाओ में भी उनका ये मतलब नहीं था कि तुम कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ उनका कहना ये था कि तुम कलेक्टर बन जाओ अब साहब हमारे पिताजी ग्रेड थ्री के उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर थे और उनकी निगाह में कलेक्टर और जो उनके विभाग का कमिश्नर होता था वो आई होता था वो सर्वोच्च अधिकारी थे तो उनका सपना यह था कि आप आईएएस बन जाइए अब नहीं हुए वो बात अलग है। की नौकरी में लग अब उस जमाने में जिस जमाने में हम स्टेट बैंक की नौकरी में लगे तो स्टेट बैंक की नौकरी जो थी वो उसके पर समकक्ष मानी जाती समकक्ष तो क्या मतलब अब अपने दिमाग में लोग बाग मानते थे क्योंकि कई लोग जो थे वो आईएएस ए छोड़ के यहाँ पर आते थे कुछ लोग थे जो यहाँ से छोड़ के आई जाते मतलब आना जाना लगा रहता था तो हमारे एक गुरुजी थे हमने एक बार उनको बताया कि साहब हम जो है वो हम तो आईएएस होना चाहते थे मगर क्या करें साहब नहीं हो पाए हम बड़ा हम हमें बड़ी निराशा है हम अपने जीवन में सफल नहीं रहे हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई हमारे गुरु ने हमें बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कहा कि यार तुमने कभी यह सोचा कि आखिर यह सपना तुम्हारे पिताजी क्यों देख रहे थे हमने कहा साहब ये तो हमने इस लिहाज से तो कभी सोचा नहीं बोले कि भाई देखिए जो आदमी झोपड़ी में रहता हूं उसके लिए टू बेडरूम फ्लैट बड़ा आइडियल जगह है रहने के लिए बोले यह उसका सपना है कि टू बेडरूम फ्लैट मिल जाए अब कहीं उस आदमी को एक बंगलो मिल जाए कि जिसमें पंद्रह बेडरूम हो और वो कहे कि भैया पंद्रह बेडरूम तो मिल गए मगर टू बेडरूम नहीं मिला बोले यार ये उस तरह की बात है तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल गई और तुम अभी यही कह रहे हो कि साहब हमारे वो सपना पूरा नहीं हुआ तो यार पहले ये सोचो कि जो सपना देखा गया वो सपना क्यों देखा गया था और अब तुम कोशिश करो कि तुम्हें यहां से ऊपर जाना है बोला कि वहां नहीं पहुंचे वो ठीक है वहां क्या था वहां मतलब उस जगह से ऊपर वो जगह थी। अब तुम जहां हो यहां से ऊपर जाने की बात सोचो तो ये तुम्हारा वहां होगा और उसके बाद देखिए एक उन्होंने गुरुजी ने समझाया और हमने भी ये समझा कि भाई खुशी जो है ना हैप्पीनेस ये तो बड़ा रिलेटिव और बड़ा पर्सनल इशू है यार आप जब चाहें तो आप खुश रह सकते हैं आप नहीं चाहें तो आप खुश नहीं रह सकते तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यार हमने जो सीखा वो यह है कि अगर उम्मीद पूरी हो जाए तो भाई साहब खुश तो रहना तो साहब हम खुश रहने लगे अब आपको बताएं कि हमारे साथ ऐसा भी बहुत बार हुआ कि उम्मीद पूरी नहीं नहीं वो पहले वाली बात छोड़ दीजिए जहां पे भगवान जी की मदद खोज रहे थे वो छोड़िए मगर बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने कोशिश की मगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो साहब अब हमने क्या किया वो तो बात छोड़िए हमें ये लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए था जो कि हमने शायद नहीं किया माफ़ कीजिएगा बीच में ब्रेक आ गया आप चलिए तो साहब हमने कुछ चीज़ें नहीं की हम आपको वो बताना चाहते हैं हमने अपने जैसे हमको सवाल ये था कि भाई जहाँ पर आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई हो वहाँ पर हमें शायद जो हमारी डिज़ायर थी उसको थोड़ा कम कर लेना चाहिए था मगर साहब हमने किया नहीं तो हम अब आपसे यही कह सकते हैं कि शायद अपने जो जहां जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ना उनको सुधार लेते हम तो थोड़ा अच्छा होता बेहतर होता पहली बात क्योंकि अगर वह हम ये ऐसा कर लेते तो शायद अचीवेबल चीजों की तरफ हम बढ़ सकते थे अच्छा कभी कभी क्या हुआ कि जैसे उम्मीद पूरी नहीं हुई तो अब ये कहने शुरू कर दिया भाड़ में जाए छोड़ो यार क्या करना है? तो इसका मतलब ही यह हुआ कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारा कोई कमिटमेंट नहीं था शायद क्योंकि अगर हमने कहा छोड़ दो तो इसका मतलब कि हमने कमिटमेंट नहीं रखा अच्छा एक बात आपको और बताएं हम एक हम एक हम, हम, हम लोग के यहाँ बैंक में एक एग्जाम होता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का एग्जाम जिसे पास करना जरूरी होता था कुछ प्रमोशन में कुछ फायदा होता था वगैरह वगैरह आपको हम बताएं कि हमारे एक दोस्त थे रावत जी बहुत मतलब हम लोग से काफ़ी कम उम्र के थे तो उन्होंने हम लोगों से कहा मतलब वो हम लोग को बहुत हमको और हमारे एक मित्र थे उनको बार बार वो ये सलाह देते थे कि भाई साहब आप अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सुधारें क्योंकि उसमें एक पेपर होता था कमर्शियल लॉ और भैया कॉमर्शियल लॉ हम लोग को समझ ही ना आवे तो वो हम लोग से कहते थे कि आप लोग पढ़ने का तरीका बदलिए तो वो रावत जी जो थे वो हम लोग से ये कहा करते थे कि आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए अब साहब हम लोग को ज़्यादा बात समझ नहीं आती थी क्योंकि हमें तो वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ आता था तो रावत जी ने क्या शुरू किया कि वो हम लोग को ऑफिस में ही क्लास लेने लगे यानी ऑफिस के बाद वो हम लोग को पढ़ाने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी उम्मीद पूरी करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है या आपको पता चलता है कि आपकी कोशिश पूरी नहीं है तो भाई साहब अपने आप को सुधारने की जरूरत पड़ती है तो अच्छा एक और बात आपको बताऊं एक हमारे मित्र थे छोड़िए उनका नाम नहीं लूंगा उनकी हालत ये हो गई कि उन्होंने उम्मीद किया कि उनको प्रमोशन मिलेगा प्रमोशन नहीं मिला नतीजा क्या हुआ कि वो दारू पीने लगे और दारू पीते पीते उन्होंने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया और कम उम्र में गुजर गए हमारे एक और मित्र जो कि शाखा प्रबंधक के दौरान ही उन... शाखा में कुछ डिस्टर्बेंस हुए जो उनकी उम्मीद नहीं थी उनको क्योंकि वो बहुत सदव्यवहार करने वाले व्यक्ति थे शाखा में लोगों ने दुर्व्यवहार किया जो कि उनकी उम्मीद के विपरीत था उन भाई साहब ने युवावस्था में नदी में कूद के जान दे दी उन्होंने अपने तीन बच्चों की परवाह नहीं की अपनी पत्नी की परवाह नहीं की अपने परिवार की चिंता नहीं की तो साहब उम्मीद पूरी नहीं हो तो भैया मेरे हिसाब से ये सब मूर्खताएं करना जो है ये बड़ी बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी तो साहब ये बात रही उम्मीद की तो उम्मीद करें कि वो पलट के बुलाएगी या आवाज लगाएगी हो सकता है बुला ले हो सकता है आवाज लगा ले या हो सकता है भगवान जी हमारी बात अब सुन ले नहीं मगर सॉरी बॉस अब नहीं सुन ले क्योंकि अब अगर भगवान जी सुन लेंगे तो भाई साहब मैंने उनको जिनको मैं जिनका ज़िक्र कर रहा था उनको अभी देखा है वो एक बड़ी खबीस बुढ़िया टाइप की हो गई हैं तो मुझे उनकी ज़रूरत है नहीं तो चलता हूं साहब यहां पर आज बंद करता हूं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी आप उसको पसंद करेंगे और सुनते रहेंगे अगले हफ्ते भी तो इस हफ्ते आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय नमस्कार मगर उसने रोका न उसने मनाया नाम पकड़ा न ना मुझको से बुलाया मैं आसता हिस्ता बढ़ता ही आया यहां तक कि उससे जुदा juda